नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं मुंबई की प्रख्यात सुप्रसिद्ध प्रतिमा जी प्रतिमा जी आपका हमारे रेडियो में हार्दिक स्वागत है धन्यवाद बहुत आपका आ, हम चाहेंगे आप अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताएं। मेरा पूरा नाम है प्रतिमा कनन मेरे सुनने वाले जो हैं वो मुझे टीवी पर काफी देख चुके होंगे सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली मुझे वो उत्तराण सीरियल से मिली उत्तरन की नानी और बहुत ही फेमस डायलॉग रहा मुझे लगता है मेरे सभी दर्शक उस डायलॉग को याद ही क्या बोलते भी हैं राम ही राखी तो ये छोटा सा परिचय है मेरा और मतलब आप अपने फैमिली वगैरह के बारे में बताएंगे थोड़ा आपके बारे में कि आप कैसे यहाँ पे आए किस लग, आपने स्टडीज क्या थी शुरू से मुंबई में रहे हैं या पहले कहीं और रहते थे फिर मुंबई शिफ्ट हुए जी मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ और परिवार मेरा आ, मेरे तीन ब्रदर हैं सबसे छोटी बहन हूँ मेरी मम्मी उर्दू स्कूल में प्रिंसिपल थी फादर मेरे डी दिल्ली की जो परिवहन सेवा है उसमें टिकट सेक्शन इंचार्ज थे और मान लीजिए कि बचपन से परिवार में एक सांस्कृतिक जो इच्छा होती है वो सभी में थी माहौल था मेरे तीनों ब्रदर जो हैं गाते हैं और मैं भी गाती थी ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सीखा है मेरे ब्रदर्स का अपना ऑर्केस्ट्रा था और वो लोग करते थे और जहाँ तक देखा जाए नाटक की जो ये एक्टिंग की जो शौक हुआ वो मेरे मम्मी पापा ने जहाँ हम रहते थे पटेल नगर शादीपुर डीपो वहाँ पर रामलीला रामलीला जी हाँ जो शुरू कराई थी वो मेरे मम्मी पापा ने कराई थी सबसे पहले कृष्ण लीला से शुरू हुआ था मैं एक क्रिश्चन परिवार से हूँ जो तो लोग सभी वहां पर कहते थे कि चलिए ईसाइयों की रामलीला देखने चलते हैं तो बहुत नॉलेज मेरे मम्मी पापा को थी बहुत क्रिएटिव थे और मेरी मदर जो थी राम रामलीला में जो लड़के फीमेल कैरेक्टर करते थे उनको तैयार करती थी साड़ी पहनाती थी मैं उनके साथ हेल्प करती थी जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे वो रावण का रोल करते थे मेरे जो बीच के भाई थे वो दशरथ बनते थे और सबसे छोटा भाई भरत बनता था और कृष्ण का रोल भी उसने प्ले किया लेकिन मैं छोटी थी पर मैंने कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया फिर कुछ दिन के बाद जाकर उसी स्टेज पर एक नाटक हुआ सुनहरे सपने एक शराबी की कहानी थी कि कैसे शराब के नशे में उसका परिवार बिखर गया और उस शराबी की छोटी बच्ची का रोल मैंने किया था पर क्योंकि रंगमंच बचपन से देखती आई थी तो एक अवेयरनेस तो थी उसके बारे में और उसके बाद स्कूलिंग हुई कॉलेज हुआ और तब तक नाटक से ऐसा कुछ नहीं था सिर्फ दशहरे के दिनों में रामलीला परिवार फिर डीटीसी टी सी कॉलोनी जो हमारा गवर्नमेंट की कॉलोनी थी उसमें हर साल रामलीला होती थी लेकिन पार्टिसिपेट बस इतना ही रहता था कभी मैंने कैरेक्टर प्ले नहीं किया फिर मैंने हायर सेकेंडरी पास किया नाइनटीन तो हमारी एक फैमिली फ्रेंड थी वो एक थिएटर में काम करती थी जिसका नाम था लिटिल थिएटर ग्रुप मंडी हाउस में तो वो एक दिन हमारे घर आई और कहने लगी कि हमारे जो थिएटर ग्रुप की मेन लीड लड़की है वो उसके मेडिकल के एग्जाम्स आ गए हैं और हमें बहुत ज़रूरत है एक लड़की की और उसकी मेन क्वालिटी जो डायरेक्टर ने बोली कि भले ही एक्ट्रेस ना हो गाती हो तो मैं गाती थी शौकिया गाती थी तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम लिया है कि मेरी फैमिली फ्रेंड ने तो मैं तो 16 साल की थी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ मैंने कहा तो मुझे भी करना नाटक मुझे भी करना तो पर मैंने कहा घर में कैसे होगा मम्मा तो कहेगी नहीं जाने को ये वो उन्होंने कहा तुम बताओ तुम करोगी मैंने कहा हाँ मैं तो जरूर करूंगी तो क्योंकि उनके नाटक देखने हम कई बार ही जाते थे तो उन्होंने मेरी मदर से बात करी थी मेरी मदर ने तो फौरन मना कर दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं कोई नाटक वाटक में अब मैं तो इकलौती जुतिया थी, थी, थी, थी थोड़ी लाडली थी तो थोड़ा मचल गई थोड़ा मम्मा मुझे करने दो मम्मा मुझे जाना है ये वो करके थोड़ा पापा की बहुत ज्यादा लाडली थी तो सबसे पहले उनको मैंने पटा लिया तो फिर उन्होंने हाँ, हाँ, तो फिर उन्होंने <laughs> मेरी मम्मी को कहा कि जाने तो बच्चे का शौक है क्योंकि तो हाँ कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम तो मेरी मम्मी ने बोल दिया औके ठीक है तो मैं उस फ्रेंड के साथ गई तो जब उस थिएटर में गई तो डायरेक्टर मिले और उनका नाम है बी.एम. शाह अभी तो इस दुनिया में नहीं है पर मैं उनको अपना गुरु ही मानती हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत उनसे हुई थी तो उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तुम गाती हो तो मनका गा, जी में गाती हूँ बेटा जरा सुनाओ तो मैं गजलें ज़्यादा गाती थी तो मैंने शुरू किया गाया तो स्थाई गाई थी तो उन्होंने बोला बस बस ठीक है ओके फिर उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी के ये पढ़ के सुनाएंगे जरा क्या लिखा तो मैं तो ऐसा बुक की तरह मैंने उसको बुक की तरह रीड करा आठ दस लाइने उन्होंने कहा एक मिनट एक मिनट रुको देखो मैं थोड़ा समझा दूं कि ये कैरेक्टर किस टाइप का है ऐसी बच्ची है जिसके राजा के वजीर है उनको कैद कर लिया इसके दो भाई हैं जो बड़े निकम्ने हैं लेकिन दो भाई और बहन को इकट्ठे फादर ने तलवारबाजी ये सब सिखाया है। तो जो बच्ची है वो बहुत कुछ सीख गई है और बहुत इंटेलिजेंट है लड़ने में और अपने उस हर चीज में तो अब तुम जरा इसको इस तरह पढ़ो कि तुम्हारे फादर को बंदी बना लिया है और दोनों भाई निकम है लेकिन तुम लड़का बनकर गई हो अपने फादर को छुड़ाने तो इस समय मानिए कि आप लड़का हैं और आप गई हैं लेकिन आपको कोई नहीं पहचानता कि आप लड़की हैं तो आपको ऐसे करके लड़ना और अपने फादर को छुड़ा के लाना और बीच उस बीच जो हीरो है उसके साथ तुम्हारी फाइटिंग है सोर्ट फाइटिंग और तुमको ये डायलॉग बोलना उन्होंने मुझे पूरा सुना दिया मैंने उसी आवाज में पूरा सीन पढ़ दिया दरअसल मेरी आवाज शुरू से थोड़ी बुलंद है और भारी है तो, तो एकदम उन्होंने स्क्रिप्ट बनकर उन्होंने सबको देखा तो बिल्कुल करेक्ट है और बाकी एक्टिंग एक्टिंग तो हम करा लेंगे सेलेक्ट है ये लड़की मैं बड़ी खुश होगी मैं गा रहे तो मैं घर पर बड़ी खुशी हुई जब मैंने पेरेंट्स को बोला तो उनको लगा चलो वही एक नाटक की बात है कर लेगी तो कर वो नाटक उस वक्त चंडीगढ़ टैगोर थियेटर में फेस्टिवल था वहां जा रहा था तो मेरी शुरुआत उस नाटक से हुई और वो पारसी स्टाइल का नाटक था मशरकी हु नाम था उसका उर्दू प्ले था और मैं चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में गई और वहाँ पे प्ले हुआ और खुशकिस्मती कहिए कि वो नाटक वहाँ पे फेस्टिवल में नंबर वन पे सिलेक्ट हुआ अब जब नंबर वन पे सेलेक्ट हुआ तो वो सब लोग जिद करने लगे कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो वहां पर ऐसे ग्रुप्स को रेपेक्ट्री करके नाम दिया जाता है जिसमें पे स्केल से एक्टर रखे जाते हैं उनको सैलरी दी जाती है और वो नाटक करते हैं तो उन्होंने जब मुझे ये ऑफर हुई तो मेरे को लगा मैंने कहा सर मेरी मम्मी तो नहीं करने देंगी उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बात तो करो बात तो करो फिर मैं गई घर मैंने वहां उनको कहा मैं कहूँ मुझे कह रहे थियेटर ज्वाइन कर लो मेरी मदर ने तो बहुत डांटा पागल हो रहे हो तुम नाटक कर लो ना तुमने कहा था शौक है तुम्हारा एक नाटक करना हमने कर मैं तो वकीला घुस गया था नाटक का अंदर मैं अपना गह मम्मा मेरे को जाना है मैंने कहा पढ़ाई कैसे होगी हो। मैंने कहा दो बजे तक बारह बजे तक मेरी क्लासेस होती थी, थी सुबह सात से बारह कॉलेज होता था और दिल्ली में राजधानी कॉलेज में मैं पढ़ती थी तो उन्होंने मैंने कहा बारह बजे मेरी क्लासेस खत्म होगी थिएटर दो बजे शुरू होता है वहीं से मैं बस पकड़ूंगी कनौट प्लेस आऊंगी शंकर मार्केट थी वहां पे थिएटर था तो अब बड़ी होगी तो मेरी मदर ने बिल्कुल मना कर दिया हमारे घर में मदर का ज्यादा बुरा था अच्छा। और भैया वगैरह को तो कुछ नहीं था क्यूँकि उनका अपना ऑर्केस्ट्रा होता था भाई मम्मा बोल देंगी तो तू देख ले तू जाना तो अब मैं फिर उस थियेटर में गई फिर आपने वापस पापा को बोला नहीं फिर मैं डायरेक्टर को बोला मैंने कहा मेरी मदर नहीं मुझे आने दे रही हैं तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा प्रतिमा एक काम करो अपनी मम्मी को यहाँ लाओ हमसे मिलवाओ तुम तो। फिर मैं उनको जिद करके ले गई तो कहा मम्मा एक बारी चलो तो सही तो वो मेरे साथ चल पड़ी वो मिली जाके डायरेक्टर से तो उन्होंने बोला की देखिये बहुत टैलेंटेड है आपकी बिटिया और हम चाह रहे हैं तो इसमें नाटक कोई ऐसी चीज है कि सब लोग यहाँ लड़कियां सब काम करते हैं तो मेरी मदर ने बड़े मेरी मदर प्रिंसिपल थी तो थोड़ा सा वो वैसे हुई तो उन्होंने फिर बोला कि बड़ी मुश्किल से तैयारी हुई उन्होंने कहा एक शर्त है कि इसका बड़ा भाई इसके साथ आया करेगा तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम उसको भी उस नाटक में कोई ना कोई रोल दे देंगे मेरे बड़े ब्रदर बहुत अच्छा गाते थे वो और खुश हुए तो इस तरह मेरा वहाँ थिएटर में एंट्री हुई, हुई, हुई और फिर होती चली गई होती चली गई शुरू हाँ, फिर उसके बाद मैंने श्री राम सेंटर रेपेट्री ज्वाइन करी जिसमें शेखर सुमन और हम सब साथ काम करते थे फिर उसके बाद दिल्ली आर्ट थिएटर भी एक था जब मैं श्री राम में आई तो मुझे अचानक सबने बोला ये मेरा नाटक सबसे पहले होता सेवेंटी सिक्स में पहला नाटक मैंने किया जो चंडीगढ़ वाला थी उसके बाद रेपेट्रीज में मैं काम करती थी फिर जो मैं श्री राम रेपेट्री डीसी की थी वहाँ पे कर रही थी तो आप ये सोचिए कि मुझे चार सौ सैलरी पहली बार मिली थी और उसी में हम इतने खुश थे मम्मी को कह दिया था कि अब आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगी और उसके बाद जब मैं श्रीराम राम में कर रही थी तो वहां पर पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी की भी एक रेपिट्री है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ज्यादा स्टूडेंट तो वहां के पास आउट ही लेते हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा किया पर तीन या चार एक्टर्स ऐसे लेते हैं जो बाहर जिन्होंने काफी स्टेज किया है और अब सबने मुझे कहा प्रतिमा तुम्हें वहां जाना चाहिए तुम्हें। मेरे जो गुरु थे बीएम शाह वो एन के थे वहां के वहां पे प्रोफेसर थे तो मैंने उनको कहा शाहजी मैं एनएसडी करना चाहती हूँ कहते अरे प्रतिमा क्या तुम एनएसडी एनएसडी कर रही हो तुम तो फुल फ्लैज एक्ट्रेस हो इतनी अच्छी तीन साल जाकर वहाँ पे बात करोगी सिर्फ किताबी पढ़ाई के लिए तुम बस कोई जरूरत नहीं तीन साल बर्बाद करनी मैं भी थोड़ा उनकी बातों में आ गई तो फिर उन्होंने पे तो मतलब ना नहीं।, नहीं करने को उन्होंने बोला तो फिर उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी थी सबने कहा तुम वहाँ अप्लाई करो वहाँ पे तुम जाओ खैर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया इंटरव्यू और मैं सिलेक्ट हो गई वहाँ पे ए बी सी ग्रेड होते है तो सी ग्रेड में मेरा पहले क्योंकि मैं थिएटर वहाँ पे बहुत करती थी सब जानते थे वो होता ना होता ना वहाँ पे मैं नाटक करती रही मेरे नाटक अच्छे पॉपुलर हुए तो एक साथ सेकंड ईयर में तीन नाटक मेरे सुपर डुपर हिट हुए एक तो खूबसूरत बहू और एक आषाढ़ का एक दिन और एक आधे अधूरे तो सब अब उसके बाद क्या होता है कि उसी रिपेट्री में जब आप सी ग्रेड के होते हैं तो आप अप्लाई भी ए ग्रेड के लिए कर सकते हैं। तो मेरे को अभी दर्शक जानते होंगे भाभी जी घर पे भाभी जी घर पे हैं उनमें जो है। भाभी जी हाँ, वाले के जो हस्बैंड है वो मेरा राखी भाई बना हुआ था हाँ। वो एन एस डी पास आउट है वो मेरे पीछे पड़ गया कि प्रतिमा दी इस साल ए ग्रेड के लिए आप अप्लाई क्यों तो में हंसने लगे ना पागल है सब मुझ पर हंसेंगे कि एक साल हुआ अभी अपने को ए ग्रेड के काबिल समझ रही है ना नहीं मैं नहीं करूँ उसने कहा इस साल कोई और डिजर्व ही नहीं करता आपके तीन नाटक सुपर डुपर इटू आप अप्लाई करो अप्लाई करो मैं करती ही नहीं थी लास्ट जो एप्लीकेशन देने का था वो मेरे को एप्लीकेशन ले के मतलब बैठ गया सिर्फ आपने साइन करना सिर्फ साइन फिर मैं मानी उसकी बात मैंने साइन करके लास्ट एप्लीकेशन मेरी गई वहां पर और फिर मैं ए में सिलेक्ट हुई और वहां से बस मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई छह साल मैंने एनएसडी रिपेक्टरी में काम किया बहुत नाटक किए तो दिल्ली से मुंबई जी मैं दिल्ली से मुंबई 95 में आई मतलब शादी के बाद या शादी तो हो चुकी थी अच्छा उस पहले ही। तो फिर आए हम तो ये भी इसी फिल्म में थे मेरे हस्बैंड भी, मैं भी बेटा छूटा था तो हम आए और यहाँ आई तो फिर यहाँ से जब मेरे को एक महीना हुआ कोई काम नहीं मिला था वापस मैं फिर दिल्ली गई ऐसी घूमने मम्मी पापा से मिलने तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपिट्री गई तो वहां पर बहुत बड़े टीचर हैं सत्यदेव दुबे जिनका मुंबई में भी बहुत नाम है उनका अपना ग्रुप है बहुत अच्छे काम करते हैं टॉप के डायरेक्टर्स में नाम है तो वो उन दिनों वहाँ रेपिट्री में नाटक करे थे तो उन्होंने मुझे देखा अरे तुम्हारे यहाँ पे मैंने सीरीज देखी तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो इतने नाटक तुमने यहाँ तुम क्यों गई बॉम्बई तुमने क्यों नहीं यहाँ थिएटर क्यों छोड़ा तो मैं उसको आए मैं कर, सर मंजिल तो वही है तो मैं गई ऐसी कि मैं थोड़े दिन मैं भी ट्राई करूं अगर कुछ होता अच्छा ये बता तुम्हें काम मिला वहाँ पे तो मैं उनका जी नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला चलो चलो पेन निकालो ये दो तीन नंबर मैं दे रहा हूँ ये लिखो इनसे मिलो जाकर उनको बोलना सत्यदेव दुबे ने तुम्हें भेजा इनका ठीक है सर थैंक यू बोला मैं आई मैं इन लोगों से मिली बहुत अच्छी मेरी मीटिंग में दे, डायरेक्टर थे गोगी आनंद और एक राइटर थे विनोद रंगनाथ उनकी पत्नी थी तामरा रंगनाथ तो इन लोगों से मिले उन्होंने कहा अच्छा मैंने बोला दुबे जी ने मुझे बोला फिर एकदम से उनका मेरे को कॉल आया एक शो उन दिनों डीडी पे आता था निम्बस प्रोडक्शन हाउस था फर्ज करके उन्होंने उसमें एक सोशल वर्कर का कैरेक्टर है तो आप करेंगे मैं महंगा जरूर करूंगी फिर तो मैंने वो करेक्टर किया फिर उसके बाद एक दिन अचानक फोन आया कि बालाजी टेलीफिल्म से मुझे कि मैंने कहा नहीं मैं तो गई भी नहीं वहां स्ट्रगल करने तो ये कैसे मुझे फोन आया तो मैं फिर उनसे मैंने कहा उन दिनों पेजर का जमाना था, था फोन नहीं था फिर मैंने उनको कॉल किया उन्होंने कहा आप आ सकते हैं क्या जितेंद्र का बंगलो था एकता कपूर उनसे मिलने मैं, मैं जरूर आऊंगी मैं शाम को पहुंची नहीं था मैंने तो यहाँ पे आकर स्ट्रगल दी क्या कैसे आ गया जैसे ही रूम में बुलाया मैंने देखा एकता कपूर बैठी थी शोभा कपूर बैठी थी और साइड में सोफे पे गोगी आनंद जो डायरेक्टर उन्होंने मेरे को नाम दिया आई आई प्रतिमा जी तो मैं मिली तो उन्होंने कहा प्रतिमा हम एक शो बना रहे हैं इतिहास डी पे आता था इतिहास उसमें कैरेक्टर है खबरी का तो मैंने कहा जी तो ऐसा सर मुझे करेक्टर समझाया ऐसे है ये है एकता कपूर जी कुछ बोलने लगी बीच में कि ऐसा कैरेक्टर है गोगी जी ने कहा एकता उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं थिएटर की और वो मैं जानता हूं ये रोल कर में इस तरह मेरा वो रोल मैंने किया वो रोल बहुत पॉपुलर हुआ और आई एम सो लकी के पहले सीरियल में मेरे को मुंबई की सड़कों पे लोग अरे खबरी जा रही है खबरी जा रहे हैं तो असल में देखा जाए तो मैंने ऐसा कोई खास स्ट्रगल नहीं किया।, नहीं किया जो शुरू का स्ट्रगल था वो मैं बहुत लकी थी मेरे पति मेरे साथ मिस्टर कनंद थे जो थोड़े पहले मेरे साथ एक फिल्म करने मुझसे पहले मुंबई आए थे उनको ज्यादा तुजुर्बा था इस चीज का तो वो मेरे को हर जगह स्ट्रगल लिए के लिए खुद साथ लेके जाते थे बाहर खड़े रहते थे कि तुम बिल्कुल ये मत चिंता करना मैं बाहर खड़ा हूँ वो दरवाजा है वहाँ मिलो हो सकता है डायरेक्टर एक घंटा भी ले मीटिंग में कुछ भी हो तो मैं लिटरली उनकी जितनी भी थैंकफुल रहूं कम है क्योंकि मैं आज बीजेपी क्योंकि सपोर्ट बॉम्बे में किसी का मिलना बहुत, बहुत जरूरी होता है क्योंकि है। आप शहर को जानते नहीं और वो मुझसे पहले थोड़ा आए थे तो वो थोड़ा सा समझान गए थे क्या चीजें हैं कैसे तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट मिलने से हर चीज थोड़ी सी आसान भी जी है और सही सपोर्ट मिलने से सही और शुरू में तो ऐसा था कि मैं तो स्ट्रगलर थे हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो तब कुछ भी थी हम भी बसों में और ट्रेन्स में जाते में थे तो, तो आधी नहीं थी बॉम्बे की तेजी में चलने की तो कई बार स्टेशन पे जाते थे वो मेरे से इतने आगे निकल जाते थे और मेरे को रोना सा लग था और मैं कहती थी कैसे रहेंगे इस शहर में ये तो दौड़ता है कैसे रहेंगे इस शहर में और रोने भी लग जाती थी कभी कभी तो मुझे हंसते थे कहते थे तुम चिंता ना करो आदत पड़ जाएगी हम लोगों को मेरे को भी शुरू में जब आया था तो मुझे दोस्तों के साथ ऐसा ही लगता था तो ट्रेन के तो ट्रेन में कपड़े मतलब हो जाते थे और रोने लग जाती थी मैं कैसे लेकिन फिर बाद में वही शहर ऐसा हो गया थी हमारे लोग आते थे हम उनको चढ़ाते थे मतलब ट्रेन में लोकल में गए कुछ नहीं पता ऐसे चढ़ जाओगे यो हम का भी अच्छा है कुछ काके स गजल ही सुनाऊंगी क्योंकि तो मैं ज्यादातर वो गाती है उसकी दो लाइनें सुनाऊंगी याद जब आए मेरी बात मुझे खत लिखना आए मेरे ख्याल मुझे खत लिखना याद जब आए मेरी बात ये तेरे दोस्त ये महफिल हो मुबारक तुझको छोड़ दे जब ये तेरा साथ मुझे खत लिखना आए मेरे खयाला मुझे खत लिखना याद जब आए मेरी बात तो आपने अब तक अपने सफर सुनाई के कैसे सहज एक्टिंग करते करते ड्रामास करते करते करते आप मुंबई पहुँचे सीरियल शुरू की के कौन कौन सीरियल, सीरियल में आ, मेरे काफी सीरियल पॉपुलर हुए हैं पर सबसे ज्यादा उत्तरण सीरियल उसमें नानी, नानी का कैरेक्टर थी सात साल चला वो उड़ान किया मैंने आ, आ, मुझे लव चाहिए ये आ, सीरियल किया सीरियल बहुत सारे किए हैं फिल्में भी करी मैंने फिर मेरे को अभी लेटेस्ट है और अभी लेटेस्ट मैंने मिट्टी बिजनेस वाली एन टी वी प्यारा और फिल्में करी फिल्मों में भी बस इसी तरह किसी ने नाम रेफर किए कोई जूनियर बच्चे करते थे उन्होंने कहा अरे हमारी सीनियर दीदी हैं वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है पहली फिल्म थी मेरी दुश्मन काजोल और संजय दत्त के साथ पिंजर करी बंटी बबली करी मुंबई एक्सप्रेस करी बदलापुर कम से कम बीस पच्चीस फिल्में करी है और अच्छा चल रहा है आपके जीवन में कोई आपको ऐसे लगता है कि आपके प्रेरणा स्रोत रहे लेकिन मेरी प्रेरणा स्रोत तो जो रही हैं थिएटर से तो वो रही हैं जोरा से थिएटर की बहुत पुरानी एक्ट्रेस अब तो नहीं रही और जब मैं इब्राहिम अलकाजी जी बहुत बड़े थिएटर के डायरेक्टर हैं जिन्होंने एनएसडी की नींव रखी थी मेरा सौभाग्य है कि जिन दिनों मैं एनएसडी रेपेट्री में थी मुझे उनके साथ काम करने के लिए मिला और मुझे उनके नाटक में मेन रोल मिला और डबल कास्ट में मैं थी जोरस जी एक कास्ट थी उनके साथ मैं थी तो वो उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने ज्यादा रिहर्सल्स की थी तो अलकाई साहब ने मुझे बोला था कि सुबह गाड़ी आपको ले जाया करेगी आप जोरा जी को पूरा तैयार कराइए जितना आपने रिहर्सल करी है तो मैं उनके साथ जाती तो मैं को उनके घर जाती थी और बहुत सीखने को मिला और वो इतनी लवेबल थी उस वक्त वो एटी ईयर्स की थी और मैं उनको सारी मोमेंट्स बताती थी कि जोराज जी ये ये ऐसे है वो है उनको साथ में लेकर आती थी एन और मतलब उस एज में मतलब किसी का एक्टिंग के प्रति इतना पैशन होना और जब वो अभी एक्सपायर हुई हैं तब भी वो काम करते करते मुझे हमेशा लगता था उनकी एज देख के और वो मेरे को लगता था मुझे इस एज तक सौराज जी की तरह काम करके मतलब मरना चाहे कुछ भी हो तो आ, मेरी एक एक आइडल आपके सामने हमेशा, हमेशा, हमेशा बोली आप कुछ आ, बताना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को या कुछ ऐसे की भाई इन बातों का ध्यान था था आज यहाँ पीढ़ी को तो कुछ मेरे को लगता नहीं बताने की जरूरत है क्योंकि मीडिया इतना फैल गया है इतनी फैसिलिटीज लोगों को हो गई है और आज मीडिया के में जितनी सहूलियत आज के यंगस्टर्स को है और लोग इतना थिएटर इतना थिएटर तो रहने दीजिए थिएटर करने वाले बच्चे कर भी रहे हैं और इतने सीरियल्स और इतनी फिल्मों को देख के इंस्पायर हो रहे हैं बच्चे खुद ब खुद बॉन्ड एक्टर आज के टाइम तो पैदा हो रहे हैं चाहे वो डांसर हैं चाहे वो सिंगर्स हैं चाहे वो एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात मैं आज के बच्चों को तो कहूंगी उनको वो खुशकिस्मत है कि मीडिया ने उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिए टीवी पर जहां के देखिए ना आप कितने रियालिटी शोज आते हैं जिनमें कहां कहां के बच्चे जीव के अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उन बच्चों में पांच पांच दस दस साल में इतना टैलेंट है तो मैं तो उन बच्चों को क्या अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी हम तो जैसे आपके एक्सपीरियंस है कि भाई इन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए मतलब ठीक है बॉर्न एक्टर्स हैं, बॉर्न डांसर्स हैं, बॉर्न सब कुछ है फिर भी लाइक एन एज एन एल्डर मैं सिर्फ उन बच्चों को ये कहना चाहिए। कहना चाहूंगी कि बेटा आप लोगों में तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है सब बच्चों में छोटेपन से हमसे ज्यादा कई बार हमें बच्चों को देख के लगता है कि हम शायद उतना नहीं करते हैं जितना आज के बच्चे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आज मेरा सीरियल मैं छोड़ती हूँ कुल्फी कुमार भाजे वाला उसमें दोनों बच्चियाँ मैं तो हेड्स ऑफ करूंगी की क्या उनमें इमोशन है सब है बस मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगी की मीडिया जो है बहुत ऐसी चीज है कि जो एक रातों रात आपको सितारा बना देती है और बच्चे भी उसमें खो जाते हैं पढ़ाई से दूर हो जाते हैं मैं तो यही कहूंगी कि बेटा पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में पढ़ लीजिए और मुंबई की इन चीजों की चकाचौंध में खो मत जाइए अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखिए कि मुझे ये करना क्योंकि ये जो नगरी जो प्लेटफॉर्म जो है बच्चों के लिए वो इतनी जल्दी आपको आ, सितारा बना देता है कि आप भूल जाते हैं सब कुछ रियलिटी को भूल जाते हैं अगर आप रियलिटी पकड़े रहेंगे तो लंबी रेस तो पर लोड़े होंगे वरना कहीं आधे में गुम होकर रह जाएंगे जितना टैलेंट आज बच्चों में आप लोगों बच्चों में है मैं उनसे यही कहूंगी फोकस से दूर मत होइएगा मुंबई की चकाचौंद मीडिया की चकाचौ आपको खो ना दे इसलिए फोकस बनाए रखिए, अपने टैलेंट को पकड़े रखिए, ये दिन रात की चकाचौंद स्टारिज्म में खो मत जाना अपनी चीज को खो मत देना क्योंकि मोस्टली खो जाती है ये चीजें थोड़े दिन बाद जब ये चीजें ऐसी है कि आज आप यहाँ पे है तो कब गिर जाएंगे जा, नीचे फिर नहीं आने वाले चार आदमी आते और अपने अंदर अगर पढ़ाई छोड़ दी और आपके वो बेसिक चीजें नहीं रही तो आज आप हैं वहाँ पे कल को आएंगे तो आपके पास और कुछ भी होना चाहिए ऐसे ना कहते तो, हैं कि फेम पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल है क्योंकि एक रातों रात जब स्टारिज्म पर आप आते हैं उस वक्त आपको कुछ दिखता ही नहीं लेकिन जिसने फेम पचा लिया वो सोच लीजिए कि फिर उसको कोई रोक नहीं रोक नहीं सकता है बहुत ही उमदी बात है के तो भाई ऐसे मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं मतलब ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ और यहाँ से जो नई एक ऊर्जा लेकर जा रही हूँ ये तो मैं जरूर कहूंगी कि ये मेरे खुद की फीलिंग है कि आज मैं यहाँ तक जो अपनी फील्ड में पहुंची हूँ मुझे तो हमेशा लगता है कि गॉड मेरे साथ है गॉड मेरे पीछे खड़े गॉड मेरे बगल में ही बैठे हैं और जब जब मैंने जिंदगी में कुछ पाया या मांगा मुझे हमेशा उन्होंने दिया मैं बातचीत करती हूँ गॉड से मेरे को ऐसी चीज है और मेरे को हैरानी होती है कि जो मैं कहती हूँ और वो एकदम फुलफिल होता है और जिस तरह मैं दिल्ली से चलकर हम लोग बॉम्बे आकर बसे हैं हमने जिंदगी में नहीं सोचा था क्योंकि एक आर्टिस्ट तो बिल्कुल ही जीरो से जीरो शुरू करता, से से करता है अपनी जब हम बॉम्बे कुछ भी नहीं लेकर आए थे और आज गॉड ने हमें ये सब दिया है आज हमारे पास अपना घर है गाड़ी है फेम है लोग रस्ते पे पहचानते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं सब कुछ है और ये सब तो ऊपर वाले नहीं हमें दिया है हम तो कुछ अपने साथ लेकर नहीं आए थे बहुत उमदी बात भी कही है कि फेम पचाना बहुत बड़ी चीज है फेम पचा लिया मना सब कुछ हो गया आपको हमारे राजस्थान वगैरह के व्यूअर्स भी सुन रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम देखते रहें हमारी कोशिश यही है कि आपको नए से नए चीजों से आपका मनोरंजन करें और हमारा जो मीडिया है वो आप लोगों के बीच पर ही टिका है और जितना धन्यवाद करें हम अपने दर्शकों का उतना अच्छा तो हम सुन रहे थे प्रतिमा कानंद जी को और बहुत ही ऊंटी बातें भी उन्होंने बताई बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा हम सभी रेडियो की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद तो मैं करती रही हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया तो आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहिए मुस्कुरा ले